लक्ष्मण देखो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है जिस तरह प्रीत स्वार्थी नर की दिन कभी न रहने पाती है देखिए करारी बूंदों को यह पर्वत कैसे सहते हैं दुष्टों के गाले सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं उमड़ी छोटी छोटी नदिया वर्षा का जल आ जाने पर जैसे ओछ बोराते हैं थोड़ी से प्रभुता पाने पर पानी पृथ्वी पर पड़ते हैं कि चढ़ बन कर अब महिला है जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव माया में फसकर गंदा है जल सिमट सिमट कर जंगल से तालों में भरता जाता है जैसे सज्जन मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है सब ओर है हरियाली पगदंडे दृष्ट आती है जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं वर्षा चाहे जितनी भी हो ऊपर में अन्न नहीं होता ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता इन दिनों जवास अकोशों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं जो अच्छे शासन के आगे खल रहने पाते हैं बेदब पछवा के चलते ही सारे बादल चितराते हैं जैसे कपूत के होते ही सब धर्म मिलाते जाते हैं इसी तरह सत्संग में बेता उसे कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास राज्य मिले सुग्रीव को हुआ तिहाई साल चेता सुध का ध्यान ही भूल गया भूपाल आशा आशा में गए बन में इतने मास प्रभु बोले तब भ्रात से होकर को उदास लक्ष्मण वर्षा बीत गए अब शुद्ध शरद ऋतु आए है मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक सुध पाई है कभी पति का मुझे भरोसा था वह भी तो मुझसे दूर हुआ माया के महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ भाई है सच्ची बात यही पदवे सब कुछ कर सकती है सुग्रीव नहीं दोषी इसमें यह शब्द दौलत की खूबी है जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता जब वही धनी हो जाता है तो मुँह से बात नहीं करता धिक ऐसे प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को लानत है ऐसे चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को यह सुनते ही बोले लक्ष्मण मैं पंपापुर को जाता हूँ धन मत वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है सब गर्व मिटाऊँगा उसका जो राजा बनकर बैठा है जिस माया नटीन भुलाया है मैं भी देखूँ कि वह कैसी माया है भगत जन हो के जो माया में आया तो उसके सेवक की चरण की चरण में लाऊँ अब जाऊँ समझ ले आऊँ बहुत भर माया है दिखाए आन बान यह। जताए कुछ गुमान व चलाए गर जबान व तब तो कमान पे बाण चढ़ा के मैं आन मिटा दूंगा बान मिटा दूंगा शान मिटा दूंगा हाँ बहुत इतराया है हाँ बहुत इतराया है इधर राम को आ रहे थे से ताकि याद हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद ते महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं उन मित्रों के भी सुधी कुछ जो गिरकुटिया में रहते हैं है राजनीत के चार चारयंग यह बात मानते हैं स्वामी सब साम दाम या दंड भेद आप जानते हैं स्वामी ऐसा है मैत्री दाम दान तो दंड पलाता दबाना है सारांश भेद का कार्य है औरों में फूट कराना है रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है अर्थात आपसे मेल किया फिर बाल राज दिलाया है अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या वे रघुवंशी है, है दंड तो भेद है तु अंगदी है इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दे हम वे हमें राजपद दिला चुके सीता से उन्हें मिला दे हम यह सुनकर सुग्रीम को आया पिछला ध्यान मन ही मन वो रो पड़े बोला हे हनुमान मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ सोते को जगा रहे हो तुम संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगे बचा रहे हो तुम इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा मुँह कैसे उनको दिखलाऊ अब रहान महामान मेरा वे शरणागत वस्तल हैं पर यह भी सच है रघुवंशी है अपनाए तो पानी से है बिगड़े तो सूरज अंशी है इसलिए एक कही अब उपाय मेरे विचार में आता है सांझ आया सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहता है सीता जी के सुध लेने को कुछ कपी स विदा सर्वत्र करो तुम भी देशों देशो में जा वानर सेना एकत्र करो इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान रोहित गिरी जाहीगिरी शिवगिरि नीलगिरी मैनागिरी पहुँचे कश्यप गिर कदली वन होते विंध्याचल धौला गिरी पहुँचे अर्जुन गिरे धनमर गिरे आए सुमेर गिर के वन में अंजन गिर होके अंजन सुत धाये हिमगिर के कान में जितने भी ठोर ठिकाने थे बनवासे भालू बान रुके सब जगह गए बजरंग बली पर तंत्र स्वतंत्र बं चरों के तब पवन के आग्रह से तेना समेत तैयार हुए दगणित कपिकटक सुभट कुा के के सिंगार हुए जो जो बानर युद्ध थप सुग्रीव उन्हें ठहराते थे मानो पंफापुर के चौदसे दलबादल छाए जाते थे इतने में आए वहा लखन लाल हो लाल भैद सुग्रीव को दिए गए तत्काल पिछले बातें याद कर रोया कपिसरदार कहा पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करे सरकार माया के चक्कर में पढ़ कर मेरी दुर्दशा हो गई है मैं खड़ा हुआ हूँ पागल शाम मतिगति संपूर्ण सम्पूर्ण खो गई है नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है सा जग में बज गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी वर जग में योगी भोगी त्यागी रागे जाने मानो लाखों अधिके गोस्वामी स्वामी सन्यासी मोहनी ध्यान लाखों देखे बिरला ही है वह महापुरुष जो काम निकंचन लिप्त नहीं अन्यथा जगत के माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं रघुवीर वाण भी रखा है अपराधी भी चरणों में है चाहे मारो या क्षमा करो निर्णय अब प्रभु के हाथों में देख दहा सुग्रीव के पुलक उठे भगवान भाई तुम निर्दोष हो, होनी है बलवान